हे परमात्मन आपकी कृपा से हम सब साधक साधिकाएं पुनः एक बार इस अवसर को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं प्रभु आपके साथ मिलन का समय है को प्राप्त करने से मनुष्य तृप्त हो जाता है कृतकृत्य हो जाता है प्राप्तम प्रापणियम कह है और इसके अतिरिक्त जो आपको प्राप्त नहीं करता संपूर्ण संसार को प्राप्त कर ले तो भी वह अतृप्त रहता है उसकी इच्छाएं बनी रहती है पसंद को तो उसका अनुभव करता है हे प्रभु इस समय हम केवल आपका ही चिंतन मनन करेंगे अन्य कोई विचार उत्पन्न नहीं करेंगे किसी से ही हमारी उपासना सफल है और हमारा जीवन भी सफल है लक्ष्य को दृढ़ करेंगे की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने सर्वप्रथम आसन का विधान किया है स्थिर सुखम आसनम हम स्थिर होकर बैठें और सुखद स्थिति में बैठें यह आसन है प्रभु आप स्थिर स्वरूप है आप कभी हिलते डुलते नहीं है आपकी प्राप्ति के लिए हमें भी स्थिर होना आवश्यक है महर्षि व्यास जी भी कहते हैं आस यहा संभवात जो आसन में उपवेशन करता है वही परमात्मा का ध्यान साक्षात्कार करने के लिए समर्थ होता है संभव होता है और अचलत्व चापेक्षम हिलना ढूंढना नहीं चाहिए जितना आप सरल होकर बैठ सकते हैं उतना बैठें आसन की सिद्धि कैसे होती है ऋषियों ने कहा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम प्रयत्नों को शिथिल कर दें शरीर को सीधा रखने के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक है उतना ही प्रयत्न रहे और किसी भी अंग में तनाव खिंचाव ना हो सब शिथिल कर दें ढीला छोड़ दें एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाइए पैरों के पंजों को मनी मन शिथिल कर दें अर्थात ढीला छोड़ दें पिंडलियों को शिथिल कर दें ढीला छोड़ दें, दे को जंगाओ को ढीला छोड़ दें, अनुभव करें अत्यंत शिथिल है कोई दबाव नहीं तनाव नहीं खिंचाव नहीं पूिल कमर का बाघ ढीला छोड़ दें। छाती का भाग शिथिल कर दे ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को हथेलियों को कंधों को शिथिल कर दे ढीला छोड़ दें, गर्दन का भाग चेहरे में भी कोई खिंचाव दबाव ना हो आ कोमलता से बंद हो उसमें में कोई दबाव ना हो कपाल में ललाट में कोई आकुंचन ना हो कोई तनाव ना हो संपूर्ण शरीर को शिथिल करें अत्यंत सरल अत्यंत सहज सुखद स्थिति में बैठे लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे लेंगे धीरे धीरे छोड़ेंगे और सहज स्थिति में बने रहेंगे अनंत परमात्मा में डूबे हुए ऐसे अनुभव करिए इससे हमारा आसन सिद्ध होता है आसन के बाद ऋषियों ने प्राणायाम का विधान किया है ऋषि कहते हैं श्वास प्रश्वास और गतिविच्छेद प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की गति को गोक देना प्राणायाम है महर्षि पतंजलि जी ने चार प्राणायाम का विधान किया है आज हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे श्वास को भर लेंगे मूल इंद्रियों को ऊपर की ओर संकोचन करेंगे और वे पूर्वक बाहर छोड़ेंगे बाहरी रोक देंगे मन में ओम का जप करेंगे प्राणायाम मंत्र का भी जप कर सकते हैं ओम का जप तो अवश्य करेंगे घबराहट हो उसके बाद भी थोड़ी देर रोकने का प्रयास करें घबराहट होने के बाद जितने आप रोकते हैं वो अधिक लाभदायक होता है जब और रोका न जाए धीरे धीरे अंदर भर लेंगे यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार हम तीन प्राणायाम करेंगे तो प्राणायम प्रभु हम आपकी प्राप्ति के लिए करते हैं ऋषि कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम इस प्राणायम को करने से प्रकाश ज्ञान का जो आवरण अज्ञान अविद्या व हो जाती है अविद्या का नाश होता है धारणा योग्यता मनस मन में धारणा करने की योग्यता प्राप्त होती है अर्थात एकाग्रता की स्थिति बनती है मन का संबंध प्राण के साथ है प्राण को रोक देने से मन रुक जाता है जब कभी मन चंचल होता है हम प्राण को रोक दें तो चंचलता दूर हो जाती है मन वश में हो जाता है इंद्रियां वश में आ जाती है शारीरिक रोग दूर होते हैं शारीरिक उन्नति होती है मानसिक उन्नति होती है मन शांत होता है बुद्धि सूक्ष्म होती है उचित अनुचित निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है इंद्रियों की लुलुपता दूर होती है विषय वासना दूर हो जाती है धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है मन में सात्विक स्थिति उभरती है मन का नियंत्रण होता है ऐसे प्राणायाम से हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ होते हैं महर्षि मनु कहते हैं जैसे सुवर्ण आदि धातु को अग्नि में तपाने से मल दूर हो जाता है ऐसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों का दोष दूर होता है महर्षि व्यास कहते हैं प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं है ये प्रशंसा होती कष्ट सहने का नाम है तप जब हम प्राण को ही रोक देते हैं सबसे बड़ा कष्ट है इसलिए इसको बड़ा तप कह दिया गया है और प्राणायाम करते समय हमारे अंदर ऐसी भावना बनी रहे कि मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ प्राणायाम के बाद चित्त की स्थिति एक बार अवलोकन करके देखिए प्राणायाम से पहले क्या स्थिति थी और प्राणायाम के बाद क्या स्थिति बनी है प्राणायाम के बाद हम प्रत्यार का अभ्यास करेंगे हमारा मन हमारी इंद्रिया बाह्य विषयों की ओर प्रवृत्त होती है इस समय हम इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने चित्त में एकत्र करेंगे चित्त के अनुकूल बनाएंगे कोई गंध कोई रस कोई रूप कोई स्पर्श कोई शब्द ग्रहण नहीं करेंगे बाहर से कोई ध्वनि सुनायेंगे तो उसके ऊपर विचार नहीं करना ही प्रत्याहार है यह शब्द कहाँ से आया कौन बोल रहा है किसकी आवाज है किस लिए आ रहा है ऐसे कुछ भी विचार नहीं करना उसको उपेक्षा कर देना छोड़ देना उसके प्रति ध्यान ही नहीं देना यह प्रत्याहार है मन में वो उनका जप करेंगे और ध्यान रखेंगे कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध इनका विचार ना तत्यार के पश्चात हम धारणा का अभ्यास करेंगे मन को अर्थात चित्त को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर करेंगे चाहे वो नाभि प्रदेश हो हृदय प्रदेश कंठ नासिकाग्र भू मध्य अथवा मुर्धा में सिर में जहा आपको अनुकूल हो जहाँ आपका अभ्यास हो वहाँ पर मन को स्थिर कीजिए प्रत्येक दिन एक ही स्थान पर स्थिर करने से अच्छा अभ्यास हो जाता है चित्त को स्थिर करके उस केंद्र में क्या अनुभूति हो रही है जानने का प्रयास करिए शरीर में प्रत्येक स्थान में प्रत्येक समय कोई ना कोई संवेदना होती है एकाग्र चित्त होकर उस संवेदना को जानने का प्रयास करने पर अनुमति होती है एकाग्रता न होने पर संवेदना का ज्ञान नहीं होता केवल उसी केंद्र बिंदु पर स्थिर रहेंगे और अनुभूति करने का प्रयास करेंगे अपनी आत्मसत्ता का चित्त की विद्यमानता का अनुभव करें धारणा के पश्चात ध्यान की सज्जा के लिए हम आत्मा की पृथकता अनुभव करेंगे इस संसार का अस्तित्व अलग है मेरा अस्तित्व अलग है शरीर का अस्तित्व अलग है शरीर से भिन्न मुझे आत्मा का अस्तित्व अलग है इंद्रियों का अस्तित्व अलग है आत्मा इंद्रियों से भिन्न मैं इंद्रिया नहीं हूं मैं आत्मा हूं पृथक हों मन से पृथक अनुभव करेंगे मन में विचार उत्पन्न होते हैं मैं उन विचारों का ज्ञाता दृष्टा हूँ मैं मन से अलग होंगी बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करते हैं निर्णयों को जानने वाला मैं हूँ मैं बुद्धि से अलग हूँ बुद्धि के सही और गलत निर्णय में जानता हूँ बुद्धि से अलग हूँ मैं एक सूक्ष्म निराकार चेतन सत्ता हूँ सब पदार्थों से अपने आप को पृथक अनुभव करेंगे आत्म स्वरूप केवल आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे अभ्यास करेंगे पूर्ण प्रयत्न करने से अनुभव में आने लगते हैं सत्ता का अनुभव मै काला गोरा नहीं हूँ लंबा नाटा नहीं हूँ मैं इंद्रियों से परे हूँ अच्छे बुरे विचार से अलग हूँ सही गलत से अलग हूँ एक चेतन स्वरूप आत्मा हूं नित्य हूं अजर हूं अमर हूं स्वरूप से पवित्र हूं अपने आत्मअस्तित्व में स्थित रहेंगे का पृथक अनुभव करने के पश्चात हम व्याप्य व्यापक संबंध बनाएंगे मैं आत्मा हूँ और मेरे चारों अंदर बाहर सर्वत्र प्रभु परमात्मा आप विद्यमान हैं आपके अंदर में डूबा हुआ हूँ आपके अंदर में जन्म लेता हूँ शरीर के साथ जुड़ता हूँ बड़ा होता हूँ कर्म करता हूं शरीर को छोड़ देता हूं आपसे बाहर कभी नहीं होता सदा सर्वदा प्रभु आपके साथ मेरा नित्य संबंध है अभी भी प्रभु मैं आपके अंदर ही विद्यमान हूँ आप मेरे अंदर बाहर परिपूर्ण ही ये अनुभव करेंगे के प्रति समर्पित रहेंगे हे परमात्मन अब जो आपकी उपासना कर रहा हूँ ध्यान कर रहा हूँ प्रत्येक क्षण प्रभु आप मुझे जान रहे हैं आप मेरे विचारों को जान रहे हैं मेरी वाणी को सुन रहे हैं और मेरे व्यवहारों को आप देख रहे हैं प्रभु आप अंतर्यामी हैं अंदर से ज्ञान प्राप्त करते हैं आप जो जान रहे हैं मैं ऐसा जानने का प्रयत्न करता हूँ त्मस्वरूप स्थिति व्याप के व्यापक संबंध और प्रभु के प्रति समर्पण अपने आप को प्रभु के सामने खुला रख देना प्रभु आप जान रहे हैं मैं जो भी कर रहा हूं आप प्रत्यक्ष जान रहे हैं अब हम वो आपका ध्यान करेंगे आज हम आपका सब्चिदानंद स्वरूप उसका ध्यान करेंगे पहले मुख्य नाम ओम का लंबा उच्चारण करेंगे पुनः सब्चिदानंद का उच्चारण करेंगे श्वास लड़ लें Oh mm -hmm. स्वरूप आप अब सत्तात्मक पदार्थ है आपका अस्तित्व है अभी यहाँ प्रत्यक्ष आप विद्यमान है मेरे हृदय में अब विराजमान है और बाहर ही विराजमान है आपको काल्पनिक पदार्थ नहीं है सत्य स्वरूप है सत्तात्मक अस्तित्ववान है मैं आपकी अनुभूति कर रहा हूँ मेरे अत्यंत समय प्राप्त विद्यमान है मैं अपनी आत्मा में आपकी अनुभूति कर रहा हूं प्रभु आप बातचित स्वरूप चैतन्य स्वरूप ज्ञानवान है प्रत्यक्ष जानते हैं प्रभु मैं आपका ध्यान कर रहा हूं जप कर रहा हूं इसको आप किसी से नहीं जान रहे प्रभु क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं पर सदा हम सबको एक साथ जानते हैं आपकी अनंत शक्ति होने के कारण हम सब जीवात्माओं को और सब पदार्थों को जड़ चेतन सबको आप एक साथ जानते हैं एक साथ नियंत्रण करते हैं मैं ऐसे ही अनुभव करूं किस समय आप मुझे जान रहे हैं हे प्रभु आप तो आनंद स्वरूप आनंद परिपूर्ण है पूर्ण तृप्त पूर्ण कृतकृत्य आप तो कभी दुखी नहीं होते प्रभु सदा सर्वदा आनंद रहते हैं और जो उपासक आपके साथ संबंध बनाता है वो भी आनंदित हो जाता है इस समय प्रभु मैं आपके साथ संबंध बना रहा हूं और आपके आनंद से मैं भी आनंदित हो रहा हूं आपका आनंद भंडार है सर्वत्र व्यापक है हम अपनी पात्रता को विकसित करते हैं। आपका आनंद प्राप्त होता है इस समय मैं आपके संबंध से आनंदित हो रहा हूं ऐसा या हम के साथ पुनः एक बार उच्चारण करेंगे अनुभूति मुख्य है प्रभु की अनुभूति प्रभु की सत्ता प्रभु की चेतनता और प्रभु का आनंद स्वरूप अपने हृदय में अनुभव करें उच्चारण करें ना करें अनुभूति बनी रहे प्रभु की अनुभूति ही प्रभु की उपासना है प्रभु का ध्यान है अनुभूति नहीं है उच्चारण मात्र करते हैं तो उपासना नहीं कह दाएगी ध्यान नहीं कह जाएगा इसलिए अनुभूति को गहराई से बनाने का प्रयास करिए और यह सत्य है कोई कल्पना नहीं है यथार्थ है प्रभु यहाँ पर विद्यमान है हमें जान रहे हैं और आनंद का भंडार है सागर है पुनः एक बार हम उच्चारण करेंगे तो किसी स्वर में किसी लयर से किसी ताल से मन मन हम जप करेंगे और अनुभूति बनाए रखेंगे हर क्षण प्रभु की अनुभूति बनी रहे यही सर्वश्रेष्ठ उपासना है इस काल में हे प्रभु एक क्षण भी हम आपको विस्मृत ना हो सतत आपकी अनुभूति बनी रहे ऐसी कृपा हो प्रभु, प्रारंभ करें